अब की बार मैं करता हूं मैं समझ गया क्या करना है अभी विक्रांत इधर उधर टहली रहा था कि अचानक से एक पुलिस वाला बीच में बोल पड़ा विक्रांत ने पहले एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखने लग गया क्राइम सीन का निरीक्षण करते हुए उसे अब तक लगभग एक घंटा हो चुका था पिछले एक घंटे ऐसी वो लोकल पुलिस वालों के साथ क्राइम सीन को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था उसे घड़ी में वक्त दे के महज दस सेकंड ही हुए थे अचानक से उसका फोन बज पड़ा यह अनुष्का की कॉल थी कॉल पे करते ही अनुष्का ने जवाब दिया सर आप सही कह रहे थे कौशिक को निरूपा के बारे में काफी कुछ पता है इसके बाद अनुष्का ने विक्रांत को पूरी डिटेल देना शुरू किया पहले तो उसने निरूपा को डायरेक्टर रविचंद्रन ऐसी मिलवाया था फिर निरूपा ने चैंपियन पिक्चर्स को ज्वाइन किया उसके बाद कैमरा अनिकेत ने निरूपा की वीडियो बनाई लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि निरूपा की कैसी वीडियो बनाई गई थी फिर उसने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा और हाँ वो जो फिल्म थी अकेली रात उसका निरूपा के साथ कुछ ना कुछ जरूर कनेक्शन है भले ही कंपनी के मैनेजर और बाकी लोग इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे अब पूरा यकीन है की इस फिल्म के कास्टिंग को लेकर जरूर कुछ न कुछ खेल हुआ है और हाँ वो जो काजल कपूर थी जिसको निरूपा की जगह आरोप फिल्म में कास्ट किया गया था उसको पोलिटिकल सपोर्ट भी था इसी चक्कर में जब उसका नाम फिल्म से जुड़ा तो कोई उसे बाहर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अनुष्का ने आगे बताते हुए कहा देखो निरूपा को जो एलर्जी हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टर रविचंद्रन का ही हाथ था ताकि निरूपा को रोल ना मिले बल्कि उसकी जगह पर काजल कपूर को रोल मिल जाए और मैंने हॉस्पिटल में निरूपा का रिकॉर्ड भी चेक किया है जब उसे फिल्म से बाहर किया गया था तब उसके बाद निरूपा कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल भी रही थी फिर अनुष्का ने अपना सिर हिलाते हुए कहा रिकॉर्ड से पता चला है कि उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था और उसके चेहरे पर काफी दाग भी हो गया था ये एलर्जी की वजह से हुआ था चूँकि ये सब रिएक्शन सिर्फ उसके चेहरे पर ही हो रहा था ऐसे में शायद ये रिएक्शन मेकअप की ही वजह से हो रहा था इस तरह से ये सब कुछ बताते हुए अनुष्का ने आखिरी में कहा सर हम लोग जैसा सोच रहे थे वैसा ठीक ही है अच्छा एक और चीज मैंने आपको नहीं बताया निरूपा के कुछ क्लासमेट ऐसी हर्षित ने बात की है वहाँ से पता चला है कि जब निरूपा और दयाकर साथ में स्कूल में पढ़ते थे तब वो दोनों रिलेशनशिप में थे मतलब कि दयाकर ही शायद मर्डर है नहीं जैसे ही अनुष्का ने ये बात कही तुरंत ही विक्रांत ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा तुम गलत कह रही हो तुम समझ नहीं रहे हो अनुष्का मैं अभी अभी सारे क्राइम सीन को देख के आ रहा हूँ और सारे क्राइम का मैंने रिएक्ट भी किया है मुझे दो चीजे पता चली है। पहला तो मर्डर कोई अकेला नहीं है और दूसरी चीज ये है की दयाकर कतिल नहीं है क्या क्या बोली आपने विक्रांत की बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर अशोकन ने हैरत भरे लफ्जों में विक्रांत से सवाल किया सर ऐसे कैसे हो सकती है अगर दयाकर ने मर्डर नहीं किया तो फिर कौन मर्डर कौन है फिर इंस्पेक्टर अशोकन के साथ ही वहाँ मौजूद दूसरे पुलिस वाले भी विक्रांत की तरफ आश्चर्य ऐसी भरी नजरों से देखने लगे लेकिन अशोकन के सवाल का विक्रांत ने जो जवाब दिया उससे तो उनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई पता नहीं मैं नहीं जानता विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा सर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर अशोकन ने अपने माथे पर आ रहे पसीने को साफ करते हुए कहा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता असली मर्डरर कौन है लेकिन हाँ इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दयाकर असली मर्डरर नहीं है उसने मर्डर नहीं किया है विक्रांत ने अपना सिर लगाते हुए कहा सर विक्रांत की तरफ और ज्यादा हैरानी से देखने लगे कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत ने अशोकन की तरफ देखते हुए कहा अशोकन ने भी हाँ मैं हिलाता तो हूँ विक्रांत ने अब अपने शुरू किया देखो ऐसा है जब मैं कौशिक के यहाँ से भागने वाले रास्ते को देख रहा था तो मुझे पता चला कि उसको चाकू लगने के बाद वो अपनी जान बचा अगले एक किलोमीटर तक भागता रहा है न तो, तो ये की कि अगर किसी आदमी के शरीर में चाकू लगा हो तो क्या वो एक किलोमीटर तक अपनी जान बचाकर भाग सकता है और रास्ता भी तुम लोगों ने देखा है जिस पर से कौशिक भागा था वो रास्ता कितना ऊबड़ खाबड़ है और कितनी झाड़ियां उगी हुई हैं अब थोड़ा इमेजिन करो ऐसे रास्ते पर तो कोई दिन में ढंग से चल भी नहीं सकता तो भला कौशिक रात में कैसे भागा होगा उसका मतलब कि कौशिक रास्ते में कहीं जरूर गिरा रहा होगा या फिर उसने झाड़ियों के बीच कहीं छुप अपनी जान बचाई रही होगी तभी वो जिंदा बचा है एक पुलिस वाले ने बीच में बोलते हुए कहा हम्म सही बात विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा यह बताओ कि फिर अगर वो रास्ते में गिर गया था और झाड़ियों के बीच छुपा हुआ था तो फिर तो कातिल के लिए उसे मारना और ज्यादा आसान रहा होगा फिर उसने क्यों नहीं मारा कातिल उसके कहीं दूर जाकर छुपने का इंतजार क्यों कर रहा था एक पुलिस वाले ने कुछ फल तक सोचने के बाद जवाब दिया हो सकता है की कातिल उसके साथ गेम खेल रहा हो मतलब वो उसको डराने की कोशिश कर रहा हो चुहे बिल्ली का खेल क्या बातें कर रहे हो ये पॉसिबल है जबकि इस रात कातिल को एक साथ कई मर्डर करने थे फिर भी उसके पास इतना टाइम था कि वो किसी विक्टिम के साथ इस तरह का मजाक करेगा विक्रांत ने सवाल किया शायद मर्डर उसे मारना नहीं चाहता था कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरे पुलिस वाले ने अपना मत रखते हुए कहा तो फिर वो कौशिक को मारना क्यों नहीं चाहता था विक्रांत ने सवाल किया शायद हो सकता है की कािल ने दया का कपड़ा पहन लिया था ताकि कौशिक को लगे की मर्डर दया ही है एक पुलिस वाले ने अनुमान लगाते हुए कहा इसका मतलब काया दयाकर को फ्रेम करना चाहता था तुम चुप रहो बहुत देखते हो तुम, ऐसा लगता है दूसरे पुलिस वाले ने अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है लेकिन एक चीज ये बताओ विक्रांत ने अपनी भॉई टेढ़ी करते हुए कहा आप अंदर की बात कौन जाने ये सुनकर सारे पुलिस वाले सन्न रहेंगे अच्छा आप क्या कह रहे हैं विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा हम्म जो हो सकता है कि जो स्पीडबोर्ड लेकर भागा है वो दयाकर नहीं था हम लोगो को फिर से कैमरा चेक करना होगा क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर मर्डर दयाकर नहीं है तो फिर ये भी हो सकता है कि दयाकर का भी मर्डर हो गया है हम लोगो को बीच पर फिर से सर्च अभियान चलाना पड़ेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता विक्रांत ने हुए कहा अगर दयाकर का भी मर्डर हुआ है तो फिर कातिल ने पूरी कोशिश की होगी की दयाकर की डेड बॉडी किसी भी हालत में पुलिस के हाथ न आए खुद देखो यहाँ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है कोई ज्यादा जाता आता भी नहीं है और अगर यहाँ समंदर में किसी आदमी के बॉडी में पत्थर बांधकर उसे पानी में डाल दिया जाए तो फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा हम्म, सही बात इंस्पेक्टर अशोक ने सहमति जताते हुए कहा यहाँ वर्कला बीच पर पानी बहुत गहरा है और विजिबिलिटी भी ठीक नहीं है ऐसी सिचुएशन में डेड बॉडी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है मैं ऐसा करता हूँ की मरीन पुलिस को फिर से पानी में सर्च अभियान चलाने के लिए कहता हूँ ठीक है वो सब तो लेकिन अभी हम लोग लाइन से बाहर जा रहे हैं। विक्रांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा अभी हम लोग कौशिक की बात कर रहे हैं तो पहले उसका मैटर सॉल्व कर लें। हम्म ठीक है इंस्पेक्टर अशोकन को भी एहसास हुआ कि वो लोग केस पर काम करते हुए अलग ही ट्रैक पकड़ रहे है अच्छा विक्रांत सर आपको कौशिक के बारे में और क्या क्या पता चली है <laughs> विक्रांत जोर से हंस पड़ा और इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ देखते हुए कहा मुझे एक बहुत अजीब चीज पता लगी है कौशिक इस केस का सबसे लास्ट विक्टिम हो सकता है कातिल ने पहले सबको मार दिया होगा सबको मारने के बाद वो आखिरी में कौशिक के पास पहुँचा था और फिर कौशिक के ऊपर चाकू से अटैक किया